ध्यान और आध्यात्मिक जीवन आध्यात्मिक रूपांतरण आध्यात्मिकता का महत्वपूर्ण मापदंड चरित्र का रूपांतरण, क्या तुम ऐसे लोगों से मिले हो जो यह ढिढोरा पीटते फिरते हैं कि उनका उद्धार हो गया है और जो दूसरों को अपने मुक्ति मार्ग पर बरपूर्वक लाने के लिए अत्यधिक आतुर हैं वे स्वयं की रक्षा करना सीखने के पूर्व दूसरों की कर, रक्षा करना चाहते हैं दिखावटी धर्म परिवर्तन के विषय में एक कथा है एक रविवार को प्रातःकाल एक बालिका ने एक किराने की दुकान का सामने वाला दरवाज़ा खटखटाया ऊपर की मंजिल से उसकी सहेली किराने वाले की कन्या ने झाँक कर कहा बहन हम सभी धर्म सभा में गए थे और अब हम परिवर्तित हो गए हैं अब यदि तुम्हें रविवार के दिन दूध लेना हो तो तुमको पीछे के दरवाजे से आना होगा पहले रविवार के दिन दुकान खुलती थी लेकिन अब के सामने का दरवाज़ा बंद रहेगा और लेन देन पहले की तरह पीछे के दरवाजे से होता रहेगा हम में से बहुत से लोग कुछ इसी प्रकार की बात करते हैं ऐसा धर्मांतरण पूर्व के जीवन से भी बुरा है सच्चा परिवर्तन होना चाहिए हमें अपने जीवन पद्धति को बदलकर पहले से श्रेष्ठतर बनना चाहिए दिखावे और ढोंग का जीवन त्यागकर हमें नैतिक पथ का गंभीरता पूर्वक अनुसरण करते हुए जीव को साधन पद पर बनाए रखने वाले समतायुक्त सत्वगुण की सहायता से तमोगुण और रजोगुण अर्थात तांत्रिक और विक्षेपकारक शक्तियों से युक्त अपने निम्न स्वभाव पर विजय प्राप्त करनी चाहिए श्री रामकृष्ण के एक महान शिष्यों के पाद पदवों में हमें यही शिक्षा प्राप्त हुई है उन्होंने हमें बताया था कि श्री रामकृष्ण के जीवन काल में कुछ भक्तों के साथ क्या घटा था बहुत से आध्यात्मिक जिज्ञासों उनके पास विशेषकर उनके जीवन के अंतिम काल में एकत्रित होने लगे थे श्री रामकृष्ण के प्रमुख शिष्य स्वामी विवेकानंद ने पाया कि उनके कुछ गुरु भाई श्री रामकृष्ण की दैवी शक्ति की चमत्कारी अभिव्यक्तियों के लिए पूर्वक प्रतीक्षा किया करते थे तथा उनसे वे उच्च आध्यात्मिक भावभूमि में आरूभ हो जाते थे उनमें से कुछ लोग अश्रुवर्षण तथा भावों की अत्यधिक अभिव्यक्ति सहित अर्धबाह्य दशा प्राप्त करने लगे स्वामी विवेकानंद ने एक बार श्री कृष्ण से शिकायत की उन्हें ऐसी कोई भावावस्था प्राप्त नहीं होती है श्री रामकृष्ण ने उन्हें कहा कि मानव स्वभाव का संपूर्ण परिवर्तन करने वाली तथा उच्च आध्यात्मिक अनुभूति दिलाने वाली मन और हृदय की पवित्रता की उपलब्धि की तुलना में छिछली भावनाएं और दर्शन बहुत तुच्छ है वश चिंतित मत हो जब एक विशाल हाथी एक छोटी सी तलैया में प्रवेश करता है तो उसमें महान उथल पुथल मच जाता है लेकिन यदि वह गंगा में उतरे तो बहुत कम हलचल होती है ये भक्त छोटी तलैया जैसे हैं तुम उस नदी की तरह हो श्री रामकृष्ण के निर्देशानुसार स्वामी विवेकानंद ने युवा भक्तों से कहा कि यदि भावोद्वेग के बाद तदमरूप रूपांतरण तथा सांसारिक आकर्षणों को नष्ट करने में और आध्यात्मिक चेतना जगाने में समर्थ चरित्र का ही पवित्रता का उदय न हो तो उन भावावेगों की आध्यात्मिक जीवन में कोई सच्ची उपयोगिता नहीं हो सकती आध्यात्मिक जीवन के लिए आवश्यक कठोर साधना करने के अनिच्छुक बहुत से लोग केवल दिखावा करते हैं और ढोंगी बन जाते हैं ऐसे कुछ लोगों में जो नैतिक आधार को दृढ़ बनाने तथा पवित्रता की उपलब्धि हेतु तो प्रयत्न नहीं करते ऐसे महान भावों का प्रवाह हो सकता है जिसकी तीव्रता को वे सहन नहीं कर पाते और परिणामस्वरूप अपना मानसिक संतुलन खो देते हैं लेकिन उन लोगों के लिए आध्यात्मिक जीवन पूर्ण रूपण निरापद है जो निष्ठापूर्वक इस पथ का अनुसरण करते हैं अपने कर्तव्यों का पालन पूजा के रूप में करते हैं तथा आंतरिक पवित्रता के लिए आवश्यक विभिन्न आध्यात्मिक साधनों को सदत करते रहते हैं हम सभी को आध्यात्मिक जीवन के खतरों से सावधान रहना चाहिए तथा चरित्र के रूपांतरण का प्रयत्न करना चाहिए जिसके द्वारा नैतिक पवित्रता और शक्ति प्राप्त होती है और हम उच्चतर आध्यात्मिक अनुभूति के लिए सक्षम होते हैं इससे हमारे भीतर विद्यमान तामसिक दानव और राजसिक मानव सात्विक देवता में रूपांतरित हो सकता है जो हमारा अव्यक्त स्वरूप है तथा अंततः हम परमात्मा साक्षात्कार के चरण लक्ष्य तक पहुँच सकते हैं पूर्ववर्ती अध्याय में हम पहले ही हमारे स्वभाव की शुद्धि के लिए आवश्यक विभिन्न साधनाओं का वर्णन कर चुके हैं अब क्षण भर के लिए देखने का प्रयत्न करें कि सत्वगुण की अधिकाधिक वृद्धि से क्या होता है नैतिक और आध्यात्मिक साधनाओं से उपलब्ध पवित्रता में सत्वगुण में प्रतिष्ठित व्यक्ति के लक्षण निम्न है उसकी देह हल्की हो जाती है तथा उसका देहात्म बोझ कम हो जाता है इंद्रियों के सतेज और सबल होने से संतुलन में वृद्धि होती है मन पूर्ण सजग रहता है और शुद्ध बुद्धि में आनंद उमड़ पड़ता है एक नई आध्यात्मिक चेतना का उदय होता है आत्मा परमात्मा के प्रति सचेत हो जाती है कहानी की नीचे वाला पक्षी नित्य साक्षी ऊपर वाले पक्षी के प्रति सजग उठता है अहंकार मन इंद्रियों और देह के साथ मिथ्या तादात्म्यों से छुटकारा पाकर आत्मा चेतना के उच्चतर स्तरों पर आरोहण करती हुई अंत में परमात्मा के साथ एक हो जाती है आध्यात्मिक प्रयास की यहाँ परिसमाप्त होती है उपनिषद घोषणा करता है यदा पश्य पश्य ते रुक्म वर्ण करता सम्रमिम तदा विद्वान पुण्य पापे निरंजन परम सामय जगत करता ईश्वर ब्रह्म योनि परमात्मा का साक्षात्कार करता है तब वह विद्वान पाप और पुण्य से मुक्त हो निरंजन परम साम्य को प्राप्त करता है और श्री कृष्ण गीता में कहते हैं समस्त कलमसों से रहित तथा द्वंद्व से मुक्त सैयद मन और इंद्रियों से युक्त तथा समस्त प्राणियों के कारण कल्याण में रत ऋषि ब्रह्म के साथ एक हो जीवन मुक्ति तथा विदेह मुक्ति प्राप्त करते हैं यह एक देव मानव का आदर्श है इस महान आदर्श की उपलब्धि के लिए हमें अपने जीवन का रूपांतरण करना चाहिए आध्यात्मिक आदर्श हमारे लिए सदा आदर्श ही बना नहीं रहना चाहिए साधना की सदा के लिए यंत्रवत अन्य मनस्क भाव से की जाने वाली साधना ही नहीं बनी रहनी चाहिए उसे हमारे जीवन को परिवर्तित करना चाहिए हमारा जीवन रूपांतरित होना चाहिए एक न एक दिन हमें भी देव मानव की पवित्रता दिव्य चेतना और प्रेम की उपलब्धि होनी चाहिए